विवेक चुनाव 400 चार सौ घनाशी अंदर श्लोक विचार हुआ इसमें एक जीवन मुक्ति के बारे में कुछ चर्चा आत्मा उपलब्धि के बारे में कुछ चर्चा हो रही थी आत्मा के उपलब्धि इस तरह करना चाहिए जब ये बच्चन सुना आत्मा के उपलब्धि के बारे में शिष्य ने सुना तो कुछ एकांत में जाकर के कुछ बैठता है उसके मन में जो भाव आता है तो उस आत्माकार वृत्ति में तो बोल नहीं पाएगा बाद में फिर शरीराकार वृत्ति में आकर के फिर बोलता है ऐसी अनुभूति मुझे भी करके बोलता है मैंने एक जीवन मुक्ति अवस्था के जैसा नियम है उस तरह से है, मैंने आत्माकार वृत्ति में पहुंचा हुआ वृत्ति फिर निचले स्थान में आकर के बोलता है बोलने के लिए शरीराकार वृत्ति में आना पड़ेगा शास्त्र से शास्त्र प्रमाण से शास्त्र प्रमाण को लेकर के बोलने वाले जो गुरु की बाणी थी उस बाणी के ऊपर खुद विचार करता है अपनी उक्ति भी लगाता है तो इतनी लगाने के बाद में जो आत्मा की उसकी उपलब्धि होगी किसी व्यक्ति को तो कुछ देर चुपचाप मौन होकर बैठता है बाद में फिर शरीर भाव में आकर के बोलने लगता है वहाँ की अनुभूति को तो यहाँ बोलता है वहाँ बोलना संभव नहीं वो समझता जैसे सुसुप्ति के अनुभूति वही है किंतु जागृति में आकर के बोलता शरीर विशिष्ट होकर के वहां की अनुभूति को बताता है सुसुप्ति में तो कुछ आता पता नहीं क्यों देखने के साधन नहीं थे आपके पास सुनने के साधन नहीं थे तो आप अकेले पड़े थे आप थे और अज्ञान था सुसुप्त में शरीर इंद्रिया आदि कोई तत्व तो नहीं थे उस काल में तो वहां पर कोई सुनना सुनाना आदि संभव नहीं था सुनने वाला व्यक्ति भी नहीं था कोई वहां कि जागृत में आने के बाद आप फिर उस अनुभूति को बताते हैं मैं आराम से सोया कौन सोया मैं सोया और कुछ भी पता नहीं लगा ऐसे दो शब्द बोलते हैं आप उतने समय तक कुछ पता नहीं लगा तो वैसे यहाँ भी कि पूर्व उपदेश जितना हुआ है तो उपदेशों को ठीक ठीक जिसने सुना है जिस व्यक्ति ने और अपनी युक्ति भी लगाता है के और युक्ति के वचन श्रुति कहते हैं तत्व तो में तुम तो ब्रह्म हो बोलती है श्रुति के वाक्य से अनुकूल करके बोलने वाली जो तो गुरु की बाणी उसको तो खूब सुना हमें तो किसी के माध्यम से सुनना होता है किन्तु वो सुनाने वाला व्यक्ति श्रुति के अनुकूल बोलने वाला होना चाहिए उपदेष माने शास्त्र विरुद्ध मनमाना ढंग से बोलने वाला होगा तो हम ठगे जाएंगे उपदेश जो होगा शास्त्र के अनुकूल बोलने वाला व्यक्ति चाहिए उसी को आप तो पुरुष कहते हैं शास्त्र कहीं है और हम कहीं तल पड़े बोलने वाले तल वो अनाप्त होगा उसके उपदेश से तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा तो ये जो पूर्वोक्त तो जो तत्वमसी आदि वाक्यों का जो विचार किया उसने अपने बुद्धि लगा करके विचार किया बुद्धि क्या लगाया कई दृष्टांत हैं जैसे एक स्थिति में बर्फ कहते हैं किंतु होता वो पानी यानी कि बर्फ जा करके पानी में मिला ऐसा कहना बनता नहीं वो तो पानी ही है कुछ लोग कहते हैं जीव एक भूत जल के समान है और परमात्मा समुद्र के समान है जैसे पानी एक बूथ पानी पड़ गया मिल गया उसे ऐसा मिलना होता नहीं वही तत्व होता है भ्रांति से भिन्न बुद्धि होती है कुछ लोग मिलाने के ये भी करते हैं अंशांशी भाव जीप बहुत छोटा है परमात्मा बहुत बड़ा है साधना करने के बाद में जाकर के परमात्मा में मिलेगा ऐसे सिखाने वाले कुछ लोग हैं यहाँ वो इष्ट नहीं है जैसे जल का बर्फ बना उपाधि के कारण उपाधि वहां शीतला ठंडा पना के कारण जल था बर्फ रूप में देखने लगा किंतु उसको कोई गलाना पड़ेगा गलाएंगे उपाधि हटाना गलाना माने मैंने हटानी है क्या हटानेंगे उपाधि हटाएंगे तो किस रूप में पाया जाएगा वो तो जल था ये नहीं की ये अभी का जल पहले वाले जल में मिलेगा ऐसा उतार क्या वहां तो उसमें पाया जाएगा वैसे यहाँ पूर्वोक्त बातों को खूब विचार करता है एक व्यक्ति तो जिसके पास बुद्धि होगी एक व्यक्ति ऐसे होते हैं मान्यता में चलते हैं मन के कारण चलने वाले होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं मन ने जैसा मान लिया वैसे चल दिया और एक होते हैं बौद्धिक स्तर पर जीवन है कुछ लोगों का बुद्धि जो निर्णय करती है उसने चलने वाले होते हैं वो है दो तरह के है लोग एक मन के कहने से चलने वाले और बुद्धि के कहने पर चलने वाले असल में मन के कहने पर चलने वाले बहुत जगह धोखा खा जाते हैं। मान्यता बन जाती है जैसे रज्जु में सर्प मान्यता बन गई क्या बन गई आपकी मान्यता है धोखे किंतु बुद्धि कहती है नहीं यह सर्प नहीं है यह क्या है यह रस्सी है बोलती थी सही माने बुद्धि सही वस्तु को ग्रहण करने वाली है मन को विकल्प करना उसमें संकल्प यह है कि यह है ऐसा निर्णय कर निर्णयात्मक वृत्ति नहीं होती तो ये जो पूर्वोक्त बातों को सुनता है कोई शिष्य सुनना पड़ेगा किसी व्यक्ति के मुख से सुनना पड़ेगा क्यों अपने आप में जानकारी नहीं है इस विषय में कोई एक व्यक्ति चाहिए बोलने वाला किंतु बोलने वाला व्यक्ति यथार्थ भोक्ता होना चाहिए शास्त्र के आधार पर बोलने वाला होना चाहिए तब तो हमारा कल्याण होगा कहीं मनमाना ढंग से बोलने वाला होगा तो हमारा हो गया तो इसलिए आगे कहते हैं बोध की उपलब्धि ज्ञान की उपलब्धि बोध माने ज्ञान ज्ञान की उपलब्धि कैसी होगी ज्ञान मोक्ष का साधन माना हुआ है अगर आत्मज्ञान हो गया फिर जन्म जरा मरण आदि से आप रहित हो जाएंगे यह शास्त्र बोलता है मैंने गर्भवास में रहना नहीं खरीद लेना नहीं मृत्यु होनी नहीं जो जन्म ही नहीं होना है ज्ञान का फल ऐसा है मोक्ष अपने आप में बैठ जाने के नाम मोक्ष है शरीर आदि से अपने आप को हटा करके अपने आप में स्थित होने का नाम मोक्ष है वेदांत का मोक्ष ऐसा मोक्ष है कोई जा करके प्राप्त होने वाला मोक्ष नहीं है वेदांत का मोक्ष कैवल्य मोक्ष तो ये कैसे हुआ तो पूर्वोक्त तो बातों को सुन करके कोई शिष्य है एकांत तो में बैठता है बैठने के बाद में जो अनुभूति उसको होती है शास्त्र के आधार से जो गुरु की बाणी उसको मिली उस बाणी के आधार पर अपने बुद्धि लगा करके विचार किया विचार करने पर एक निष्कर्ष में आया शरीर आदि से अपने को असंग भाव मिलाया देखा जैसे शास्त्र बोला गुरु बोला उसके आधार पर अपने आप को निश्चय किया करने के बाद अब ये जीवन मुक्ति अवस्था उसकी मिलती अब वहां से नीचे उतरता है शरीर बुद्धि में आकर के शरीर वृद्धि में आकर के बोलने लगता है जैसे सुसुप्ति में अनुभव करने वाला व्यक्ति जागृत में आकर के बोलता है सुसुप्ति तो, में तो बोलना बनता नहीं है अपना अनुभूत में आराम से सोया कोई कुछ भी नहीं जाना ये दो शब्द बोलता है जागृत में आने के बाद क्यों जागृत में आने के बाद बोलता नीचे उतर करके बोलू बोलेगा यहाँ जो उपदेश देते समय में वो निर्गुण निराकार वृत्ति में उपदेश संभव नहीं होता है नीचे सीढ़ी में उतर करके बोलता है ऐसी अनुभूति मुझे हुई करके बोलता हैचना श्रुति प्रमाणा परमगम्य सतत्व आत्मयुक्त समातात्मा वचित परम चना श्रुति प्रमाण परम्य इस प्रकार पूर्व बातों को इति शब्द परामर्श देंगे जो पूर्व प्रकरण जो आत्मानुभव का उपदेश दिया था ये सब बातों को या इति शब्द से लेना है पूर्वोक्त बात श्रुति प्रमाणात् कहते हैं गुरु जी के बाणी से ही जानना है किंतु गुरू जी कैसे हम मनमाना ढंग से बोलने वाले हो तो हमारा कुछ कहीं का कहीं कर देंगे श्रुति प्रमाणात गुरु वचन श्रुति प्रमाण से युक्त तो जो गुरु वचन है ऐसा होना चाहिए वेद का बोलना नहीं ऐसा बोले तो गुरु नहीं बो वो तो धोखे में डालने वाले हो जाएंगे आजकल बहुत सारे फंदा ऐसे ही है तो श्रुति प्रमाणात गुरु वचनात्ति प्रमाण से अभिन्न रूप से बोलने वाला जैसा कहा वैसे बोलने वाला गुरु होना चाहिए ऐसे गुरु के वचनों से हमारा कल्याण होगा मानी वेद अविरुद्ध वाणी गुरु की वाणी कैसी होनी चाहिए शास्त्र से अविरुद्ध बाणी ऐसे वाणी हमारे लिए औसत होगा नहीं कि जो मन में आए वो बोलते हमारे लिए काम नहीं करेगा श्रुति प्रमाणात् गुरुवचनात्ति प्रमाण से युक्त गुरु वचन, गुरु के वचन हमें तो कोई व्यक्ति बोलेगा जो व्यक्ति बोलेगा वही गुरु होगा वहां बोलने वाला इस विषय के हमें जानकारी नहीं है जो जानकार व्यक्ति बताता है वो उसमें गुरु होता है जानकारी देने वाला तो श्रुति प्रमाण से युक्त गुरुवचन से युक्तियाँ आत्मयुक्तियां सतत परम सतत्वम अलग अंत और अपनी युक्ति भी लगाता है अपने बात भी बुद्धि ही लगाएगा जैसे तत्व तुम वही हो बोल दिया तो वक्ता होता है श्रोता को शब्द देता है बाकी कुछ नहीं कर सकता वक्ता के हाथ में आगे कोई गति नहीं है शब्द देता है सत्य मसीह और वो अर्थ स्वयं श्रोता को निकालना पड़ता है वक्ता के पास इतना ही है शब्द देगा घटा बोला नहीं समझा तो बोलेगा अरे गुर कलासा बोल देगा शब्द बदल के देगा और क्या कर सकता है वो घटा माने कलासा ऐसा बोलना होता है वक्ता के पास कोई नहीं आपको कोई आपका समझा सके ऐसी स्थिति नहीं है वक्ता शब्द देता हो सकता है इस भाषा में आप न समझे तो भाषा से बोलते वो अलग बात है जिस भाषा में आप जानते हो उसमें बोल देगा सब्र ही देना उसका काम होता है उसके आगे उसकी कोई गति नहीं और प्रत्येक पदों के अर्थों की संगति लगाना और एक निर्णय लेना यह काम किसका होता है श्रोता का श्रवण करने वाला का काम है वक्ता क्या करेगा शब्द दिया वो इतना ही करता है वो बाकी अर्थ ज्ञान स्वयं प्राप्त करना है शब्द सुनने पर यह स्थिति होती है तो कहते हैं इति गुरु वचनात्ति प्रमाणात् श्रुति प्रमाण से अभिन्न जो गुरु वचन है जिसको गुरुवाणी बोलते हैं गुरु के जो वचन वह आत्मा युक्तिया अपने बुद्धि से अपनी युक्ति लगा करके अपनी युक्ति भी है वहां क्यों श्रवण के बाद में मनन बोला हुआ है क्या बोला हुआ है मनन कौन करेगा श्रोता श्रवण शब्द देगा कोई शब्द देखेगा तब तो बस शब्द देगा उसका काम हो गया बत्ता का काम पूरा हो गया अब तब तो मशीनें कितने पद हैं प्रत्येक पदों का क्या अर्थ होता है साराश निकालना है वो सब काम श्रोता के ऊपर है वो श्रोता को ही करना पड़ेगा और क्या वो उसने तो शब्द दे दिया और क्या करेगा बक्का श्रोता ही करेगा तो इसको कहते हैं विचार करना सुनने के बाद में समझना समझना माने मनन यहाँ मनन शब्द दिया है क्योंकि वक्ता ने शब्द दिया यहां रहने वाले कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते वक्ता ने कोई हेर फेर नहीं किया जो शब्द दिया सबके लिए एक शब्द दिया समान रूप से दिया है उसके कोई दोष नहीं वहां किंतु यहां रहने वाले जितने श्रोता होते हैं कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं ये क्या कारण है मनन करने की क्षमता सब में नहीं है यही हुआ कारण यही हुआ नहीं, नहीं तो वक्ता जो होगा वो तो शब्द देता है सबके लिए दिया है सभी ने सुना तो है ना सुना है किंतु तो एक को आगे जाकर के एक निष्कर्ष पाता है और एक नहीं पाता क्यों क्या हुआ मनन नहीं करता युक्ति लगाना पड़ेगा स्वयं का, का काम है वो श्रोता का, का काम है माना कोई भी वक्ता कोई भी उपदेषता आपको शब्द दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता आप भी किसी के बारे में कुछ बोलना हो तो शब्द देंगे और क्या करेंगे बाकी सुनने के बाद जो समझने की प्रक्रिया जिसको मनन बोलते हैं वो स्वयं श्रोता का काम होता है तो इसलिए आत्मायुक्त आज मनन सामने शब्द तो चाहिए शब्द के बिना जानकारी नहीं होगी शब्द चाहिए क्यों वो सामने इंद्रियों का विषय होते तो शब्द की जरूरत नहीं थी अपने आप हम कुछ करते तो वो आत्म तत्व तो इंद्रियों का विषय नहीं है अनुमान का विषय नहीं होता उपमान का विषय नहीं बनता इसलिए शब्द भी सारे शब्दों का विषय नहीं केवल देव राशि जो शब्द है उसी का ही है विषय बनता है वो शास्त्र का ही विषय बनता है आत्मतत्व तो वह शास्त्र प्रमाणात गुरु वचनात् शास्त्र प्रमाण से युक्त जो गुरु का वचन है ऐसे वचन माने शब्द दिया गुरु ने उसके द्वारा उससे आत्मायुक्त है उसके बाद मनन करके कहना चाहता है अपने बुद्धि भी है हर व्यक्ति के पास अपने बुद्धि से परम सतत्व अवगमना तत्त्व के सहित जो परम तत्व है आप आत्म तत्व तो उसको जान करके श्रवण के बाद निष्कर्ष निकाला उसने जो निष्कर्ष निकालता है निष्कर्ष निकाल लिया। सुना शब्द सुना और अपनी बुद्धि से खूब युक्ति लगाई युक्ति लगाने के बाद में उसने यही उपाधि को हटाया ये मनन काल में ही हो तर्क करके करना है उपाधियों को विचार से हटा करके में जाकर के उस अभिन्न दिखा अपने को परम तत्व को जानकर क्या होता है तो कहते हैं प्रसमित करण उस व्यक्ति के की इंद्रिया उचृल नहीं होती अब आत्मा में जो व्यक्ति पहुंचा आत्माकार व्यक्ति में करण प्रशमित प्रकृष्ट समिता प्रसमित विशेष रूप से इंद्रिया शिथिल हो गई शांत तो हो गई इंद्रिया जब चरमराती है तो बाहर की तरफ खींचती है जब शांत तो होती है तो आप अपने आप में हो जाते हैं प्रश्न एक कहा इंद्रिय जिसकी शांति हो रखी है समाहिता आत्मा मन भी एकाग्र आत्मा है आत्माकार वृत्ति में बैठा है समाहिता आत्मा ऐसे समाहिता आत्मा आत्मा माने या मन मन भी एकाग्र है वही आत्माकार वृत्ति में है इंद्रिया शांत हैं ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति क्वचित अचलाकृतिर आत्मनिश्चितोभूत करें कहीं पर वो व्यक्ति विषादक अनेकों में से कोई एक साधक अचल आकृति आकृति उसकी चल नहीं है मैंने अचल होकर के बैठ गया शांत होकर के चुपचाप होकर के बैठ गया मैंने वो अचल वृद्धि बना दी आत्माकार वृत्ति अचल वृत्ति, अचल आकृति आकृति का तो आत्मनिष्ठ आत्मनिश्चित हो गया ये पूर्वोक्त बातों को सुनने के बाद तो कोई एक व्यक्ति आत्मा में निष्ठा रखने वाला हो गया अब आत्मा में निष्ठा रखा उस काल में बोल नहीं पाता वह जैसे हम सुषुप्ति में पहुंचते हैं अनुभव तो होता है किंतु तो वह किसी को व्यक्त नहीं कर पाए कि उस काल में गाढ़ निद्रा में तो उसका अभिव्यक्ति के लिए हमें जागृत आना पड़ता है तब हम अभिव्यक्त करते हैं लोगों को सुसुक्ति के अनुभूत पदार्थ दो अनुभव किया था आपने क्या क्या किस किस का अनुभव किया था दो बातें बोलते हैं सो करके उठने वाला व्यक्ति सुसुक्ति से आया हुआ व्यक्ति दो बात बोलते है सुखम अहम अश्वासम न किंचित अवेषम न आराम से सोया एक शब्द ये बोलता है और दूसरा कुछ भी नहीं जाना तो ये जागृत में आने के बाद बोल पाया वहां नहीं बोल पा रहा था वैसे यहां भी कोई एक शिष्य है आत्माकार वृति में पहुंचा हुआ है वहां तो किसी को उपदेश नहीं कर पाएगा अब उसको शरीर भाव में नीचे आकर के उपदेश देगा उपदेश देते समय में शरीर भाव में उतरेगा जैसे सुसुक्ति के अनुभूति को जागृत में बोला जाता है जितने भी उपदेषा है ना उनको आत्माकार वृति बनी भी हो किंतु उपदेश काल में, भाव में शरीर भाव में आकर के उपदेश देते हैं शरीर भाव में उतर के नीचे उतर करके उपदेश क्या बोलेगा अब उठ क्या अनुभव किया वहां तो बोल नहीं पाता वो किंतु वहां से थोड़ा नीचे उतरता है शरीराकार वृत्ति में आता है जैसे सुसुप्ति में अनुभूत पदार्थ का जागृत में बोलता है वैसे ही आत्माकार वृत्ति से थोड़ा नीचे उतर के शरीराकार वृत्ति में आ जाता है तब वो बोलने लगता है उस समय की बातें को यहां बताता है अरे ऐसा है ऐसा तो है, अनिर् नहीं नहीं? उसको भी नहीं हैं, भेज भी नहीं बोलते हैं को। स्वरूप है अनिर्वचन ही नहीं अनिर्वचन वो है जिसका निर्वचन न हो सके यहाँ स्मृति के द्वारा प्रतिपाद्य है कैसे ये कहेंगे अनिर्वचन व्यवस्था सदरूप से निर्वचन है उसका किस रूप से सगुण और निर्गुण एक ही चीज होता है ना बर्फ और जल अलग नहीं होता जब हम शब्द प्रयोग करते हैं बर्फ में करते हैं क्या करते हैं माने जल तक हमारी बुद्धि पहुंच नहीं पा रही है और वह लक्ष्य होता है जल और बोला जाएगा बर्फ काल में किस काल में सगुण और निर्गुण दो तो नहीं है ना एक ही चीज है ना वो माने एक उभारी अवस्था युक्त है एक निरुपाधिक होना है जल और बर्फ जैसा है कैसा एक ही चीज है वो ये नहीं कि दो सगुण ब्रह्म अलग निर्गुण ब्रह्म अलग ऐसा नहीं होता लक्ष्य होता है वो शब्द जब दिया जाता है सगुण शक्तिवृत्ति से सगुण का प्रकाश किया जाएगा बाणी के द्वारा किसका सगुण का किंतु तो लक्ष्य होता है निर्गुण ऐसा होता है निर्गुण करेंगे तो वहां तो ये तो बात हो निवरतन थे अपराप्त मन शास वहाँ बाणी जाती नहीं अनिर्वचनी भी नहीं बोलेंगे वो तो केवल समझना है जितने भी बातें चलती है सगुण के चलती है उसको केवल समझना है समझने जाओ लक्ष्यार्थ होता है बातचीत तो तो सगुण होता है और सगुण और निर्गुण में भेद होता नहीं है, एक ही चीज होता है जल बर्फ में भेद होता नहीं है वो जल ही एक विशेष उपाधि के कारण बर्फ में भी रहा है वो उपाधि क्या है शीतता ठंडी के कारण उपाधि ठंडी है वहां बर्फ रूप में पाया जा रहा है किन्तु उपाधि को हटाओ जरा, क्षेत्र अब थोड़ा अग्नि जला दो वहां अब किस रूप में पाया जाएगा वो ये नहीं कि वो ये जाकर के मिला ऐसा भी नहीं बोल सकते वो भी चीज एक ही है वो मिलना भी नहीं बनेगा कुछ लोग कहते हैं जीव है पानी के बूंद के समान और परमात्मा समुद्र के समान यहां से ले जाकर के वहां डाल देने पर समुद्र रूप हो गया ऐसा भी नहीं ऐसी कल्पना भी करेंगे। वही है तो कहा यही कहते हैं यदि गुरु वचनात्ति प्रमाणात्ति प्रमाण से अविरुद्धता ऐसी जो गुरु की वाणी सुन करके क्या किया तो कोई शिष्य है और अब अप, अपने अनुभव भी लगे है अपने अनुभूति भी है उसमें हमारी बुद्धि भी उसमें लगानी पड़ेगी प्रयोग करना पड़ेगा मनन काल में परम सतत्व अवगम्य परम जो तत्व है आत्मतत्व उसको जान करके जाना और प्रसवित करना समाहित आत्मा व्यक्ति ऐसा है शांत इंद्रियां वाला है वो मन भी शांत है एकाग्र है क्वचित अचलाकृति कहीं वो व्यक्ति ऐसी स्थिति स्थान में पहुंच गया अचल माने निराकार वृत्ति में पहुंच गया अचल आकृति में पहुंचा आत्मनिष्ठ तो भूत आत्मनिष्ठा में पहुंच गया क्यों शास्त्र के माध्यम से शास्त्र के वचनों को गुरु के माध्यम से सुन लिया और विश्वास है देखो प्रमाण में विश्वास आना चाहिए पहला दूसरा प्रमेय में विश्वास आना चाहिए जिस व्यक्ति को प्रमाण में ही विषय विश्वास न हो उसको कभी ज्ञान नहीं होगा शास्त्र बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है ऐसी भावना हो तो विश्वास आएगा ही तो प्रमाण है शास्त्र और प्रमेय में कभी होता है संशय क्या पता आत्मा है नहीं है प्रमेयगत संशय प्रमाणगत संशय शास्त्र में विश्वास ही नहीं करना ये तो गत है तो उसको कोई ज्ञान नहीं होगा आत्मानुभूति नहीं हो सकती प्रमाण में संदेह कर गया तो उसके ज्ञान नहीं होना है प्रमेय में संशय करेगा तब भी नहीं होगा माना विषय में भी संशय नहीं होना चाहिए प्रमाण में भी संशय नहीं होना चाहिए तब ज्ञान होगा ते ते बड़े बड़े के पहले में तो अलग बात है।, है आपकी बुद्धि का खेल है थोड़ी दिन आप बैठ गए उसके बाद में आपको कोई हुआ फिर उधर चले गए वो पांडित्य की बात है वो निष्ठा की बात नहीं है पहले बात करते रहे अद्वैतवादियों से कुछ मिलता रहा तो अद्वैतवादी के ग्रंथ पंडित बुद्धि तो है उसके पास तो इधर से जब तक मिलता रहा अपना काम चलता रहा अद्वैत के प्रतिपाद में लग गए अब इधर से कुछ बंद हुआ होगा तो दूसरी तरफ चले गए वो वहां से कुछ मिलने लगा होगा वो पांडित्य एक अलग चीज है निष्ठा एक अलग चीज है उनको निष्ठा नहीं रावण बड़ा पंडित तो है किंतु निष्ठा नहीं आप ऐसे ऐसे पंडित अभी मिलेंगे किसी भी बार में ग्रंथ लिखने को बोलो लिख देंगे वो जितनी बुद्धि है उनके पास आपके अद्वैत में भी लिख देंगे और अद्वैतवादी के ग्रंथ आएगा वो भी लिख देंगे उनको तो ऐसे से मतलब है वो एक अलग विषय है आपकी बुद्धि की चातुरी है पांडित्य अलग चीज है निष्ठा एक अलग है वहां उनकी निष्ठा नहीं वो तो कहीं कहीं जहाँ बोले वहाँ कर देंगे वो तो अलग बात तो प्रशमित करणा समाह आत्मा कुचित अचलाकृतिर आत्मनिष्ठ तो भूत कहा ऐसे वो व्यक्ति आत्माकार वृद्धि में कुछ काल के लिए बैठ गया आत्मा की अनुभूति उसको हो गयी पूर्वोक्त प्रकार से अब आत्मानुभूति होने के बाद अब शरीराकार वृत्ति में आकर के उस काल के अनुभूति को यहां व्यक्त करेगा क्योंकि व्यक्त करने के लिए शरीर चाहिए शरीर के बिना अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा जैसे सुश्रुप्ति में जो आप अनुभूति करते हैं उस अनुभूति को व्यक्त कहां आगे करते हैं जागृत में शरीर काल में करते हैं वैसे आत्माकार वृत्ति में पहुंचा हुआ व्यक्ति वहां तो उस चीज को अनुभूति अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा यहां आकर के कहा शरीर अवस्था में आकर के उसके अभिव्यक्ति करता है ये उपदेश ऐसी स्थिति से है उपदेशा है जिस व्यक्ति ने कोई न कोई व्यक्ति रहे जिन्होंने आत्मा का आत्म साक्षात्कार किया है किंतु तो उस काल में तो बोल नहीं पाए वो नीचे उतर करके शरीराकार वृत्ति में आने पर उस काल में उस तत्व का उपदेश करते हैं काम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 मानसम कंचित कालम समाधान उस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है उसमें कुछ काल तक मन को समाधान करके माने एकाग्र करके ब्रह्माकार वृत्ति में बैठ करके हम ब्रह्माष्टमी इसकी अनुभूति करके समाधान करना है, एकाग्र करना है। उसको मन को एकाकार वृत्ति में बैठ गया कुछ काल कहा कौन तो से वृत्ति में कहते परे ब्रह्मणी जो परमात्मा पर ब्रह्म है उसमें मानसम कंचित कालम समाधाये इस मन को मनोवृत्ति को कुछ काल के लिए वहां एकाग्र करके मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा कुछ काल में मतलब उनका नहीं होगा अब उपदेश के लिए तो बाहर आएगा ना जिनका तो अंतिम समय तो फिर तो होना नहीं है, तो है। वो बस। मैंने भीतर बाहर की स्थिति वाला ही उपदेश कर पाएगा थोड़े तो नीचे स्थान वाले उपदेश दे पाएंगे बिल्कुल वो ब्रह्माकार वृत्ति प्रगाढ़ा में है तो ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं योगवा क्षेत्र में साधक की कई भूमिका बनाई हुई है एक से सात तक पहली भूमिका वाला भी ज्ञानी है सप्तम वाला भी ज्ञानी है छठी और सात में पंचम भूमिका भूमिका तक उपदेश आदि हो पाता है ऐसा लिखा है माना ज्ञान अति तीव्र दृढ़ होके गया है लक्ष्य में इतनी तीव्रता बनी हुई है छठी भूमिका सातवीं भूमिका में वहां फिर उपदेश आदि बन रहेगा नहीं हो पाएगा तो कंचित कालम समाधाया परे ब्रह्मणि मानसम मानसम माने मनोवृत्तियां मनसी भवम मानसम मन में होने वाली जो वृत्तियां हैं मनोवृत्तियों वृत्ति को कंचित कालम परे ब्रमणि समाधाय मान कुछ काल तक उस परमात्मा में वृत्ति बना करके मैं मनुष्य भाव में नहीं रहा अहम ब्रह्मास्त्र इस भाव में रहा यही वृत्ति बनाया उसने उसके बाद हदय व्युत्थाय परमानंदा वो परम आनंद में डूबा हुआ था उस काल में वहां से व्युत्थान हो गया मैंने शरीर बुद्धि में आ गया क्या हुआ गया शरीर बुद्धि में आना व्युत्थान होना अब एक मैं मनुष्य हूँ इस पना में आ गया परमानंदाद व्युत्थाय जैसे सुसुप्ति से व्युत्थान होता है जागृत में आता है कहाँ आता है वैसे वो परमानंद अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति अब व्युत्थान कहाँ हुआ शरीर भाव में आ गया शरीर भाव में आ गया ये मैं अब फिर वो मैं ब्रह्म हूँ ये वृत्ति थी अब मैं मनुष्य हूँ वृत्ति में आ गया किस में आया यही यही है उसका। तो परमानंदाद वो परम आनंद से करके, इस वाणी को बोलने लगा जो वहाँ अनुभव किया था वो तो जो ब्रह्माकार वृत्ति को लेकर के उस काल में तो उपदेश होना संभव नहीं उसके दृष्टि में एक ही है न शिष्य है न गुरु है किसको उपदेश किससे सुने वो सर्वम खल इदम ब्रह्म इस भाव में बैठा हुआ होता उस काल में वह उपदेश लेने वाला भी नहीं है उपदेश देने वाला भी नहीं सब संसार भाष होता केवल अपना स्वरूप भाष करके बैठा था वहाँ से व्युत्थान होने वाले शरीर बुद्धि में आ गया हो आकर के उस परमानंद से व्युत्थान करके उठ करके इदम वचन अम्प्रकित इस वचन को बोला क्या बोला या आगे वचन आगे देंगे माने वहाँ की अनुभूति को यहाँ बोलता है अनुभव किया था ब्रह्माकार वृत्ति में जो लौकिक पदार्थों का कोई जानकारियां नहीं जिस काल सुख होकर के बैठा था और जो ब्रह्माकार वृत्ति में जाने से पहले संसार था सब कुछ था मन इंद्रियां बुद्धि सब अपने अपने काम कर रही थी सब कुछ थे अब बोलता है कि वो कहां चले गए वो पदार्थ जगने के बाद बोल रहा है कि उस काल की बातों को बोलता है वहां तो एक ही आकार हुए अपने स्वरूपाकार वृत्ति बने ना कौन से आकार शुरूआत और कोई वृत्ति थी नहीं ये कहां खो गए उस काल में अब जो वहां जाने से पहले ये सारे थे शरीर भी था इंद्रिया थी मन थी सब थी ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचने के पूर्व क्षण में सब वस्तु थे संसार पूरा था और अब फिर पूरा हो गया जब होगा तो फिर आ गया है अभी तो जग गया है वहां से उठा है शरीराकार वृत्ति में आया तो हुए कहाँ चले गए सब बोलता है उस काल की बातों को बोलता है अभी की नहीं अभी कि नहीं जो ब्रह्माकार मृत्यु वाले काल है ये कहाँ गए ऐसे बोलता है जैसे सुसूप में सब खो जाते हैं तो वैसे ही ये बोलना है ये बच्चन को बोला क्या बच्चन है आगे बुद्धिर्नष्टा गलिता प्रवृत्तिर ब्रह्मात्मनोर एक तिगत्यादम जा न जाने पेनिदम न जाने गलित्ते की अथवा सुखम अस्पारम बुद्धिर्नस्ता गलिता प्रवृत्ति ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्यादम न जाने प्यदम न जाने बाकी अदवा सुखमस्तपार ये वहाँ की अनुभूति बोलता है जाग्रत माने शरीर अवस्था में आकर के बोलता है जैसे सुसुप्ति के अनुभूति को जागृत में आकर बोलता है व्यक्ति वैसे जो ब्रह्मानंद आकार में जो डूबा हुआ ब्रह्माकार वृत्ति में बैठ करके जो अनुभव किया था वहाँ उसको बुद्धि नहीं मिली कोई संसार नहीं मिला हाँ। जैसे सुसुप्ति में किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता अपना स्वरूप ही होता है वैसे ही बुद्धिर्नष्ट अभी तो बुद्धि से बोल रहा है इस कार्य अवस्था में बोल रहा है बुद्धि नष्ट हो गई बुद्धि नष्ट होती कैसे बोलेगा बोल भी रहा है माने वो वहां पर बुद्धि नष्ट हो गई जब मैं अपने स्वरूपाकार वृत्ति में था वहां बुद्धि नहीं काम करती बुद्धिर्नष्ट था मेरी बुद्धि नष्ट हो गई जैसे सुसुप्ति के बातों को जागृत में बोलना वैसे ही वो जो ब्रह्माकार वृत्ति में डूबा हुआ व्यक्ति जब शरीराकार वृत्ति में आता है तो वहां की बातें यहां करता है ये तो थोड़ा नीचे आकर के बोलना पड़ेगा यहां बोलने के साधन बाणी यहां है वहां तो बाणी है ही नहीं जब एकाकार वृत्ति में तो बाणी ना बाणी ना मन ना बुद्धि कोई कुछ भी नहीं वहां तो इसलिए वहां की बातों को यहां व्युत्थान अवस्था में बोलता है मैंने ऐसे अनुभूति हुई बुद्धि का भान नहीं हुआ कहता बुद्धिर्विन बुद्धि नष्ट हो गई अभी नहीं यहां आने से पहले क्षण में जो अपने स्वरूप में मैं था वहां बुद्धि नहीं बिना नष्टा नष्ट हो गई गलिता प्रवृत्तिर मैं मेरा करके सारी प्रवृत्ति होती थी ये कर्तव्य कर्तव्य कुछ नहीं रहा वहां कोई प्रवृत्ति होती नहीं क्यों प्रवृत्ति होने के लिए ना शरीर ना इंद्रिया ना मन कुछ भी नहीं है। वहां प्रवृत्ति नहीं है। देखो अपने स्वरूप में जब था वहां की बातें कर रहे हैं हिंदु शरीर भाव में उतर करके उस बोल राज गलिता प्रवृत्तिर प्रवृत्ति गल गई मेरी सारी ब्रह्मत्मन और एकतयाधिगत क्यों ऐसी हो गई देरी बुद्धि नष्ट हो गई और प्रवृत्ति सारे के सारे समाप्त हो गए क्यों कहते हैं जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य ज्ञान के कारण अहम ब्रह्मा उसमें ये बुद्धि होने के कारण ये वृत्ति होने के कारण जीवात ब्रह्मात्मा ब्रह्म और आत्मा मान जीव ये दोनों की ऐक्यतयाधिगत किया एकता रूपी जो अधिगति है ज्ञान अधिगति शब्द का तो ज्ञान हाँ ऐक्य ज्ञान के कारण ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान है मैं मनुष्य हूँ ऐसे काल में सारी प्रवृत्ति होती थी किंतु ये अभी मनुष्य भाव में बोल रहा हूं इसकी वो अवस्था पूर्व अवस्था में मैं आत्माकार प्रवृत्ति में था यही आत्माकार अहम तो, ब्रह्मास्मि ये भाव में था इसलिए सारी प्रवृत्ति मेरी समाप्त हो गई वहां की बातें न कर रहा बुद्धि नष्ट हो गई इदम न जाने पेनिदम न जाने कहते देखो दो प्रकार के विषय होते हैं एक प्रत्यक्ष होता है एक परोक्ष होता है सामने हो प्रत्यक्ष है और दूर हो परोक्ष है। विषय दो प्रकार में होते हैं माने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलो चाहे प्रत्यक्ष परोक्ष बोलो इदम से लेना है प्रत्यक्ष को और ये अनिदम से लेना है परोक्ष को ये दोनों को मैं जानता मैंने अभी तो जान रहा हूं बोल रहा हूं अभी उस काल में इदम कालम जाने मैंने प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं थे उस काल में तो मैं जब आत्मा अपने स्वरूपाकार वृत्ति में रहा वहां पर निषेध कर रहा है और अभी अनिदम न जाने अनिदम होता है इदम से विपरीत को अनिदम बोलते हैं इदम से किसको लिया प्रत्यक्ष को और अनिदम हो जाएगा परोक्ष को नहीं जानता था व्यवहार में जो शरीर में हम होते हैं शरीर आकार वृत्ति से काम करते हैं तो दो तरह के विषय हमारे सामने होते हैं एक प्रत्यक्ष परोक्ष ये दोनों ही नहीं जानता था मैं। नजदीक के विषय को भी नहीं जाना दूर के विषय को नहीं क्यों मेरे सिवा कुछ वहां थे ही थे, नहीं किसको जानना मैं था मैंने वहां मई मई था मेरे सिवाय कुछ भी नहीं था, किस था। कुछ कुछ मैं किसको जानता प्रत्यक्ष परोक्ष कुछ माने वर्तमान में तो जान रहा शरीर आकार वृत्ति में आकर उत्थान होने के बाद बोल रहा है ये सब आत्माकार वृत्ति में रहते रहते नहीं बोल रहा है जैसे गार निद्रा से जब जागृत में आते हैं तो गार निद्रा की अनुभूति को जागृत में बोलते हैं वैसे यहां भी आत्माकार वृत्ति में होने के पश्चात वो शरीर आकार वृत्ति में आया तब वहां की बातें यहाँ कर रहा है इदम न जाने अभी अनिदम न जाने मैं प्रत्यक्ष को भी नहीं जानता हूँ परोक्ष को भी नहीं जानता किबा की अदवा सुखम अस्थि वो सुख कितना अपार सुख है कितना है और कैसा है वो अपार सुख वो क्या है और कैसा है कितना है मैं नहीं जानता ऐसा सुख में डूबा माने आत्माकार वृत्ति में पहुंच जाए वहां दुख का नाम और निशान नहीं किम्बा की अदवा सुखम अस्थि सुखम अस्थि अपारम कितना अपार सुख है जिससे पार पाना संभव है ऐसा सुख हाँ कितना है यह भी नहीं बता सकते और कैसा है ऐसा भी नहीं बता सकते उपमा रहित है उसके कोई उपमा नहीं आत्मसुखी हाने उसके लिए दृष्टांत सुसुप्ति है सुसुक्ति में गाढ़ निद्रा में हम जाते हैं तो दुखा हो जाता है वहां तो अज्ञान विशिष्ट फूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर नहीं क्योंकि कारण शरीर तो है वहां तब भी इतना सुख की अनुभूति होती है तो वो जो अज्ञान से भी ऊपर की स्थिति में पहुंचने पर क्या सुख होता होगा जो अज्ञान विशिष्ट अवस्था में भी इतनी सुखी होती है जिसके लिए गोली खरीद खरीद कर खाते हैं जिसको निद्रा नहीं आती है ना क्या करते हैं वो सुसुप्त में जाने के लिए है सब वो सुसूप में में गाढ़ की गोली जो बोलते हैं वो सुस्रुप्त में जाने के, के तो गुम सुम अवस्था है तो वो माने थोड़े नीचे सीढ़ी के सुख भी इतनी है तो वो तो अज्ञान रहित केवल ज्ञानाकार वृत्ति में कितना सुख होगा और कैसा होगा उपमा रहित सुख वो उसके कोई दृष्टान्त नहीं अबार अपा सुख सुखमस्ति अपारम कहा अपार सुख वहां कितना सुख और कैसा सुख सुखी सुख आनंद आत्मा का नाम है क्या नाम है आनंद सुक। माने सुख सुख का घन घन मने ठोस जैसे नमक के डल्ली को लवण घन बोलते हैं क्यों जिधर से भी फोड़ो नीचे ऊपर दाया बाया भीतर बाहर क्या मिलेगा खारापना इसलिए उसको कहते हैं लवण घन धान माने ठोस एक ही चीज या अन्य चीज नहीं हो उसमें कहीं कड़वा लगता हो कहीं खारा लगता हो ऐसा नहीं होता नमक एक ही चीज पाया जाएगा नीचे ऊपर दाना बाया इतर बाहर नमक में क्या पाया जाएगा एक ही चीज वैसे आनंद धन आत्मा का नाम दिया है आनंद माने सुख सुखी सुख है वहाँ दुख का नाम हो निशान कितना सुख है उस अवस्था में पहुंचने के लिए कहा आगे चा वक्तमशक्यम मनसा मंतु नवा शे स्वानृतपूरपूरित्रह्मा बुधे वैभव अंभोंशि विशीर्ण वार्षिक शिलामं भजन मे मनो यशा सांसल विलीनमुनात्मनावृत वाचा वक्तमशक्यम मनसा नवा मंतु ना स्वानदा पूरीतरब्रह्मा बुधे वैभव अंबो राशि विशीर्ण वार्षिक शिला भाव भजन मे मनो मधुनाना विलीन मधुना नंदात्मनावृत इसके उत्तरार्ध को पहले लेना दृष्टांत है उत्तरार्धको पहले लेना पूर्वा को बाद में बता अंबु राशिर्ण वार्षिक शिला राशि, जल की राशि अंबु माने जल अंबु के राशि माने समुद्र होता है उससे ज्यादा जल कहीं नहीं पाया जाएगा जैसे समुद्र में एक गिरा हुआ वार्षिक शिला वृष्टि में आने वाली शिला क्या होता बोला वार्षिक शिला बोलते हैं उसको वो भी एक शिला है पत्थर है वो किंतु वृष्टि के साथ आशिला वृष्टि में होने वाली शिला जैसे एक ओला समुद्र में पड़ जाता है तो वो समुद्र को क्या करता है क्या हो जाता है समुद्र को कोई परेशानी क्या होता है वो स्वयं गल जाता है स्वयं गलेगा ओला समुद्र रूप हो जाता है वैसा मेरा मन गल गया बिल्कुल विश्व से गल गया परमात्मा रूप हो गया जैसे ओला बरसात में गिरने वाला ओला जैसे समुद्र में पड़ता हो अम्भो राशि शिला के समान मेरा मन हो गया बोलता है माने वो जो वहां से आया हुआ व्यक्ति है ना आत्मानुभूति करके अभी शरीर भाव में उतरा हुआ व्यक्ति है उसका शब्द ऐसा होता है इसके पूर्व अवस्था में उस आत्माकार में रहा वो माने वेदांत वाक्य सुना ठीक से मनन किया नीति आसन हो गया ठीक ठीक उसकी साधना फलीभूत हो गया आत्माकार वृत्ति में पहुंच गया पहुंचने के बाद में अब नीचे उतर करके उस स्थिति के विषय को यहां प्रतिपादन कर रहा हूं तो अम्भो राशि विशीर्ण वार्षिक शिला भाव भजन में मे मे समुद्र में पड़ा हुआ वार्षिक शिला विशीर्ण हो जाता है गल जाता है वहीं समुद्र को कोई दूषित नहीं कर सकता है बोला कुछ नहीं कर पाएगा स्वयं गल जाता है वैसे मेरा मन स्वयं गल गया मेरा मन यंश लवल ऐसा लबे विलीनम मेरा मन जिसके अंश के अंश छोटे से कण में विलीन हो गया तो परमात्मा बहुत बड़ा है यश आत्मना अंश अंश का अंश का भी अंश उसके छोटे से कण में विलीन हुआ जो मेरा मन है अधूना आनंद आनंद आत्मना निर्वृतम इस समय में, में मेरा मन विषयों की चाहना से मुख्य आनंद रूप से सम्पन्न हो रहा है मेरा जिसको बहुत आनंद मिल रहा है इसमें उसमें लीन है ब्रह्म में लीन है मेरा मन ब्रह्मागार वृत्ति में था तो लीन था ही अधूना मन अब आनंद आत्मना दुखी रूप से संपादित नहीं है मन इस काल में आनंद रूप से निष्पन्न हो गया तो वो जो सुख मुझे मेरे मन को मिला अब मैं बाणी से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा उसका आत्मागार वृत्ति काल में जो सुख की अनुभूति हुई आप कहोगे कि तो बताओ मैं बोल नहीं सकता यही कहेगा वो बाचा वक्तुम असत्यम वाणी के द्वारा बतलाना संभव नहीं है जैसे गूगे को बिस्त्री दे दो स्वाद की अनुभूति तो होगी किंतु हमारे लिए बोल नहीं पाता है ऐसा कुछ होता है गूगा क्या आप ही को एक बार बूढ़ की गली दें दूसरी बार बिस्तरी दें तीसरी बार चीनी दें, थोड़ा समय दे कैसा लगा क्या बोलते हैं आप <laughs> मिस्त्री में भी मीठा और गुड़ में भी मीठा, चीनी में भी, बाद में सहद देंगे उसमें भी वो सच सच बोलना, मिठास में अंतर है कि नहीं <laughs> है <laughs> है? आपका मन दबा दे रहा है, <laughs> है? तुम तो कैसा कितने अंतर है जरा बता दीजिए मेरे को <laughs> <laughs> तो माने ऐसा भी होता है मन अनुभूति होती है व्यक्त नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थ हैं जो गुड़े को गुड़ खिलाना बोलते हैं आप ही को एक ही प्रकार के पदार्थ दो तीन बारे खिला दिया जाए अंतर बताता है मन भीतर अनुभूति में अंतर है क्यों वाणी में इन्हें बोल ही नहीं सकता सब कहता है मीठा मीठा मीठा यही बोलता एक ही शब्द से टाल देता है किंतु अनुभूति एक ही नहीं है वह अलग अलग है शारद में भाव है कहा गुड़ और कहा सहद के मिठास में अंतर है माने रसनेन्द्रीय के माध्यम से बिल्कुल सही पगड़ा है उसने अनुभूति सही है वहां भीतर है किंतु व्यक्त नहीं कर सकता वैसे ही बात्यम एवं मनसा वो स्थिति है आत्मसुख जो मिला वो वाणी का विषय नहीं बाचा माने वाणी के द्वारा भगतुम अशक्यम बोलना संभव नहीं है। प्रतिपादन हो ही नहीं सकता उसमें मैंने जैसे गुड़े को एक गुंगे को गुड़ चिलने के समान उसके खुशहाली होती है बेचारा अनुभूति करता बोल नहीं पाता ऐसे इस विषय में बोलना संभव नहीं कैसा सुख रहा मत बुझना आप ही जाओ वहां तब पता लगे गुंगे कोई भी तो नहीं पता क्यों लगता नहीं, नहीं आप तो मीठा करके शब्द तो देंगे किंतु उतना भी नहीं बोल पाता वो अनुभूति अनुभव करता है किंतु बिल्कुल बाणी उसकी है ने क्या बोलेगा वैसे इस विषय में आपकी बाणी भी वही घूंगे की बाणी की समान है बोलना संभव नहीं दे है माने ये उस तरह से मेरा मन जब वहां दल गया तब ये जो सुख मिला वहां वो आज बाणी बोल नहीं बातचा वक्त में सत्य में ये वक्त कदम मन से सोचना तो होगा कभी मन भी सोच नहीं पाता उसको माने गुड़ के बारे में तो मन के तो विषय बन जाते हैं ये तो गुड़ मिश्री चीनी में आपका मन तो बोलता अंतर करता है स्वाद का बाहर नहीं बता पा रहे क्योंकि तो भीतर तो अंतर तारद में भाव कर लेता है मन का विषय तो बन जाता है वो गुढ़ चीनी आदि किन्तु ये तो मन के विषय भी नहीं होता मनसा मन तुम नवा सकते से बोला भी नहीं जा सकता मन से सोचा भी नहीं जा सकता मनन नहीं होता उसका ऐसा सुख आपका सुख ऐसा है माने दुख का नाम हो निशान नहीं है क्यों स्वानंदा मृतपुरपूरी तपर ब्रह्म बुधेर वैभव ये जो ब्रह्म ब्रह्मरूपी जो समुद्र है ना उसके जो वैभव है सुख वह कैसा है स्वानंद जो अपना ही सुख है वो उसी से अमृत से भरा हुआ जो एक समुद्र है सुखरूपी अपने ही आनंद माने सुख होता उसे आन, अपना ही सुखरूप अमृत के द्वारा परिपूर्ण जो पर समुद्र का वैभव है वो वैभव बताना वाणी के द्वारा बोला नहीं जा सकता मन से सोचा नहीं जा सकता ऐसा सुख दिया ये मुझे अनुभूति आज बोल रहे नीचे आने के बाद हाँ शरीर भाव से बोल सॉरी स्वानंदा में।, में ये लबे है वो लबे जिसके अंश के अंश के थोड़े से मिलने से मेरा मन इतना आनंद में डूब गया ऐसा क्यों पूर्ण अंश तो दृढ़ होने के बाद ही होगा अभी तो अदृढ़ अवस्था में जरा गया वहां पहुंचा तो आने के बाद में अपने उदगार बोलता है जैसे सुसुप्ति के अनुभूति को आप कहाँ बोलते हैं जागृत में आकर जाए वैसे जो ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचा है उस काल में तो बोलना सुनना बनेगा नहीं वो तो सब को बाध करके एक आधार में बैठा हुआ है वो अहम ब्रह्मास्म नेहना नास्तिक इस दृष्टि में है वहाँ कोई उपदेश आदि होना संभव नहीं है जो उपदेश सुनना सुनाना श्वेत तो भाव में होगा गुरु शिष्य भाव होगा वो तो तो कब होगा शरीर बुद्धि होने पर होगा तो वहां से अभी नीचे उतरा जब व्युत्थान हुआ वहां से आत्माकार वृत्ति से युत्थान शरीरकार वृत्ति में आया तब वहां की बातों को यहाँ सुना रहा है ऐसा हुआ ऐसा आगे नीतम पुत्र पुत्रलीनम इदम जगत अधुन मैं दृष्टम नास्तिक महदुतम मया जगतृषम नास्तिकं महदूतम जो आत्माकार वृत्ति में था अकेला अपना स्वरूप से अतिरिक्त कुछ तो भी नहीं था कहते थोड़े पहले तो मैं जगत को देख रहा था मैंने आत्माकार वृत्ति में जाने से पहले भेदभाव में था जगत को देख रहा था वो जगत कहा गया अब माने वो आत्माकार वृत्ति काल की अनुभूति अभी शरीरकाल में आगे बोल रहा है तो कहते तो कहा गया वो जगत कहा गया केनवार तो के नही तुम कौन चोरी करके ले गया इसको कौन ले गया इस जगत को क्यों एक क्षण पहले मैं था पेड़ पौधे दुकान मकान सब थे माने आत्माकार वृत्ति में जाने के पूर्वक क्षण में जगत था और जिस काल में मैं अपने वृत्ति में पहुंचा तो कहाँ गए ये जगत वहां तो सब बाधित हो जाता एक ही आत्मा बचेगा हम ब्रह्माष्ट तो को गौतम कहाँ गया ऐसा और केनवा वीतम कौन ले गया इसको उठा करके माने अभी जुत्थान में बोल रहा है शब्द तो वहां की बातें कर रहा आत्माकार, बाते है आत्माकार वित्ती कालीन बातें हैं ये एक क्षण पहले जगत वास रहा था ये अब कहाँ गया वो पुत्र लीलम नीतम जगत ये जगत कहाँ जाके छीप गया कहा चला गया माने हम जब तत्व मसीहादी के द्वारा निहन आनाश इत्यादि स्मृति के द्वारा जब एक आत्मा में विश्वास करे तदाकार वृत्ति में जगत नहीं कहा गया कहा जगत अधिक अब भी अभी तो देखा था मैंने मैंने आत्माकार वृत्ति में जाने से पूर्व क्षण में क्या देखा था वो अब कहा गया एक क्षण पहले जो देखा हुआ एक क्षण में कहा गया कोई आश्चर्य होने की जरूरत नहीं ऐसा होता है पहुंचेंगे तो जैसे जागरूक से आप सौपना में जाते हैं जैसे जागृत में दर्शन वैसे ही स्वप्न में दर्शन होता ही जाता किंतु सुसुप्ति में जाने के ठीक पहले क्षण में आप कहाँ होते हैं स्वप्न में सुसुप्ति में जाने से ठीक पहले क्षण में तो सारा दृश्य जगत आएगी नहीं वहां अब एक क्षण के बाद कहा गया वो कहाँ गया वो जिसने आपने पीटा को उसको नाश किया माने सुसुक्ति के पूर्व क्षण ठीक पहले क्षण में जगत है सुसुक्ति के पहला क्षण सोपना वहां जगत है और ठीक एक क्षण के बाद में पता ही नहीं होता कहा गया वो स्त्री यहाँ माने उस आत्माकार वृत्ति से वृत्ति में जाने से पूर्व क्षण में माने द्वैताकार वृत्ति में रहा तो जगत था अधू नही वह कर अभी अभी तो मैंने देखा वो अब कहा गया माने आत्माकार वृत्ति काल में बोला नहीं है बातें वहां की है शरीर में आने के बाद बोला वो जगत कहा गया अदूर ही गोमेरा दृष्टम नास्तिक अब है वो जगत किम महद अद्भुतम इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है एक क्षण पहले जिसका दर्शन था अब नहीं जायत इससे आश्चर्य क्या है महद अद्भुतम किम इससे बड़ा आश्चर्य हो क्या सकता है आत्मा यानी आत्माकार वृत्तिशालीन बातों को शरीराकार में आकर बोल रहा है कोई जैसे सुशुक्ति के बातों को आप कहाँ करते हैं जागृत में आकर हेयम किम यम किम अन्य किम विलक्षण अखंड पीयू स पूर्णे ब्रह्म महारणवे कियम किमन किम विलक्षण अखंडूष पूर्णे ब्रह्म महारणवे अखंड पीयूष पूर्णे ब्रह्म महारणवे एक बहुत बड़ा महाअर्णव अर्णम माने होता है समुद्र हरे को छोटा समुद्र एक महाअर्णव बड़ा समुद्र समुद्र में क्या भरा हुआ होता है ये समुद्र अलग प्रकार का समुद्र है क्या अमृत भरा हुआ अखंड आनंद पीयूष वो जो पानी कभी भरता ही नहीं एक जैसा रहता है वो समुद्र का पानी तो कम हो जाता है बरसात के दिनों समुद्र ऊपर हो जाता है पानी ज्यादा हो जाता है और शीतकाल में नीचे हो जाता है कम हो जाता है किंतु ये जो महारण है ब्रह्म सागर है एक ब्रह्म सागर वो कैसा है अखंड आनंद पीयूष पूर्ण अखंड आनंद वहां कभी भी सुख के अभाव नहीं बनाए अखंड आनंद माने सुख वो आनंद रूपी जो पीयूष है अमृत है पीयूष माने अमृत से परिपूर्ण लड़ाल लब भरा हुआ जो महारण है ब्रह्मरूपी महा समुद्र उसमें जब उस स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है तो वहां किम हेयम किम उपाधेयम क्या वहां कोई त्याज्य और ग्राह्य संभव होगा अद्वैतवाद में पहुंचा है वो अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं किसको त्यागेगा किसको ग्रहण करेगा किम हे यम कि उस महारण में पहुंचने के कि बाद की स्थिति है अखंड आनंद पीयुष्य पूर्ण है जो ब्रह्म महारण तो दुख का नाम और निशान नहीं है परिपूर्ण है ऐसे जो ब्रह्म महारण है महासमुद्र है वो उसमें किम हे यम क्या त्याग क्या, क्या हो सकता है कोई अपने से भिन्न वस्तु तो त्याग है ही नहीं किम उपाधेय अथवा ग्राह्य की आवश्यकता है द्वैत काल में छोड़ना और पकड़ना कब होता है द्वैत काल में हम इसको छोड़ देते हैं इसको पकड़ते हैं ऐसे ही चलता है एक को त्यागते हैं एक को पकड़ते हैं ग्रहण करना त्यागना द्वैत है उस अद्वैत अवस्था में व्यक्ति पहुंचा हो अपने से भिन्न कोई नहीं किसको पकड़ेगा या किसको छोड़ेगा छोड़ने और पकड़ने के लिए अपने से भिन्न व्यक्ति होना चाहिए और हाथ पैर आदि भी चाहिए साधन भी चाहिए ना त्यागने का और ग्रहण का ना साधन है ना विषय है किसको पकड़ेगा किसको छेगा किम हेयम किम उपाध्यम क्या त्याज्य क्या हो सकता है स्थिति में पहुंचने पर महासमुद्र में पहुंचा हुआ है कहा अखंड आनंद पीयूष परिपूर्ण महा ब्रह्म में पहुंचने पर मैंने ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचने पर किम हेयम किम उपाधेय त्याज्य क्या है ग्राह्य क्या है संभव नहीं वहां अथवा किम अन्यत ये दो से अन्यत भी होता है एक त्याज्य होता है त्याज्य कौन होता है जिसको आप शत्रु समझते हैं और व्याज्य कौन होता है मित्र समझते हैं और एक अलग भी होता है क्या होता है जो उपेक्षित पदार्थ होते हैं क्या होते उपेक्षित वाले होते हैं तीसरे दल होता है किम अन्य क्या अन्य हो सकता है तीसरा भी नहीं हो सकता वहां अथवा किम विलक्षण ये तीनों से विलक्षण हो एक वो तो नहीं मैंने तीन लोग में दिखाई पड़ता है क्या क्या क्या ग्राह्य उपेक्षित तीन प्रकार के पदार्थ होता है विषय के साथ हम तीन तरह के व्यवहार करते हैं त्याज्य रूप से ग्राह्य रूप से उपेक्षित रूप से ग्राह्य रूप से उसका होगा जिसको हम मित्र समझते हैं माने इष्ट समझते हैं जिसको इष्ट समझते हैं ये मेरे अनुकूल है ऐसा समझ ग्राह्य रूप से हम ग्रहण करते हैं होगा और जहां अनिष्ट बुद्धि होती है धोखा होना ऐसे इससे मेरे थे। ऐसा पता लगता है तो हम क्या देते हैं उस त्याज्य होता है विषय माने इष्ट पदार्थ ग्राह्य होता है अनिष्ट पदार्थ त्याज्य होता है सिंधु एक न ग्राह्य न त्याज्य भी होता है कई चीजें ऐसे हैं अभी उजिली से यहां तक आते न जाने कितने मनुष्य मिले आपको सड़क में क्या सबके साथ बातचीत की नहीं की और आप रास्ता छोड़ के भाग गए वो भी नहीं हुआ वो भी चल रहे हो हम भी चल रहे हैं सामान्य ज्ञान है विशेष करके कौन है क्या है, आता पता नहीं वो उपेक्षित हुआ तीन तरह का विषय होता है व्याज्य ग्राह्य उपेक्षित तो अन्य भी नहीं किम विलक्षण ये तीनों से विलक्षण भी, भी नहीं क्या हो सकता हूँ कुछ भी नहीं जो आत्माकार कृत्यु में पहुंचने के बाद ये सब झंड समाप्त है न किंचित अ पश्या न श्रृणो में न स्वात्मन वा सदानंदेणस्लक्षण न किंचितिद अत्र पश्या न शृणे न व्यज्ञम स्वात्मन सदानंदेणीस किस अवस्था में किस अवस्था में जब हम आत्मा वृत्ति में हैं है ब्रमाकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति इस अवस्था इस अवस्था में माने अभी शरीर में आने के बोल रहा है उस अवस्था की बातें कर रहा है जैसे सुश्रुति की बातें को जागृत में आके कहता है व्यक्ति वैसे थोड़ा व्युत्थान बोला उठने के बाद जगने के बाद इधर शरीर भाव में आया है वहां बाणी है तो बोल रहा है वो ये सब लोग उच्चारण कर रहा है बोल रहा है न केन्द्रित अत्र पश्चिमी इस स्थिति में इस अवस्था में मैं किसी पदार्थ को नहीं देखता मैं अकेला होता उस काल में कोई अपने से भिन्न कोई है नहीं ये अनुभूति को यहाँ बोल रहा है व्युत्थान अवस्था में किंतु अनुभूति वहाँ की है जो एकाकार मृत्यु में पड़ा था वो यहाँ बता रहा है न अत्र अत्री यहाँ पर मैं कुछ देखता नहीं न सिड़ो में सुनता भी नहीं कोई शब्द ही नहीं किसको सुनो मैं यहाँ और न वेद में जानता भी नहीं क्यों कोई विषय है ही नहीं अपने छोड़कर के बाकी कोई यह नहीं किसको जानना न वेदमी अहम मैं जानता भी, भी नहीं, नहीं रहा है, हाँ। तो वर्णन कर रहा है विषयों को नहीं जाना ना वहाँ विषयों का अज्ञान बोल रहा है क्या बोल रहा है विषय तो थे नहीं वहाँ नवेद भी कर रहा है इसलिए आत्माकार वृत्ति में जब बैठा तो विषय थे नहीं विषय का अभाव है इसलिए नवेद में इस अवस्था में मैंने जानता हूँ करके वहाँ बोल नहीं पाया था अभी शरीर भाव में आकर बोल रहा है वो वहाँ तो एक ही आत्मा है ना अपने से भिन्न न हो तो जाने अपने से भिन्न कोई नहीं तो किसको जाने का उत्तर नी स्वा सदानंद रूपेणा अस्मि विलक्षणा हाँ ये मैं तो वहां पर इस अवस्था में हूँ अपने रूप से अपने स्वरूप से हूँ कोई मनुष्यदि आधार में मैं नहीं हूँ सदा आनंद रूपेणा निरंतर आनंद रूप से अश्मि विलक्षण अश्मी इनसे विलक्षण शरीर आदि से विलक्षण हूँ ये अनुभूति आत्माकार कृति की जो स्थान करके शरीराकार वृत्ति में आ रहा है तब बोल रहा है जैसे सुसुक्ति की अनुभूति को आप वहां तो बोल नहीं पाते हैं कब बोलते हैं जागृत में आने पर बोलते हैं वैसे एक ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति मुख्य बात है जो ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा होगा तो वो बोल नहीं पाता और जो बोल रहा है वो ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचा नहीं है तो ये उपदेश है कि क्या क्या एक प्रश्न उठ सकता है जितने भी उपदेश हैं क्यों उस स्थिति में तो बोलना संभव नहीं है और जो बोल रहा है वहां वो पहुंचा ही नहीं कहते हैं ना, पहुंचा हुआ व्यक्ति बोलता है तभी विश्वास होगा ना आत्माकार वृत्ति में बैठा था व्यक्ति वहां की अनुभूति जब वहां से विद्वान होता है शरीराकार वृत्ति में आ जाता है तब बोलता है ऐसा नहीं कहते हैं हाँ जैसे सुसुप्ति की अनुभूति को जागृत में आगे बोलता है वैसे आत्माकार वृत्ति में पहुंचा हुआ व्यक्ति उत्ताल में तो बोल नहीं पाता क्यों उसी व्यक्ति का व्यत्थान होता है शरीराकार वृत्ति में भी आएगा वो जब शरीराकार वृत्ति में आता है तो वहां की बातें यहां करता है ये बताओ समय हो गया है